कर्मां संबंधी उद्घित उपासन उद्घित ओंकार का ही उपासना है अध्यात्म उपासना कह करके अधिदेव कहा गया सूर्य दृष्टिया ओंकार का उपासना प्राण दृष्टिया और सूर्य दृष्टिया इसके पश्चात दोनों की एकता जो प्राण है वही सविता जो सूर्य है वही प्राण है एक कह करके उपासना अब आगे व्यान दृष्टिया भी इसका उपासना संधि व्यान उसी दृष्टि से उपासना आगे तथा उपासनाथम के साम साम चौदित अवय भी उदगित उसे व्यान को कहा वाक के द्वारा उच्चारण किया जाता है वाक जितने शब्द उनमें से ऋचा के तस्माद अप्राणन अनचम अपि प्राण अपान व्यापार नहीं करते हुए ऋचा का उच्चारण करते है वाक ही रिक है पहले जैसे कहा वाक का उच्चारण करते, है करते, है। है। करते, है करते, है। करते हैं व्यान के द्वारा प्राण अपाना व्यापार नहीं व्यापार नहीं करके वाक उच्चारण करते हैं ऋचा भी वाक का विशेष है या वाक सारिक इसे ऋचा का जो उच्चारण करते हैं भी प्राण अपान व्यापार नहीं करते व्यान के द्वारा उच्चारण करते हैं यर्क तत्म या रिख तत्साम जो ऋचा है वो शाम है ऋचा में शाम आरूढ़ करके गान करते है तस्माद् अप्राणन अनपान सामगायति प्राण अपन व्यापार नहीं करते है। करता हैं लोग उद्घित उदान है ठीक है, है। में तथा वाघ विशेषा रिचम वाघ विशेष रिच है ऋच स्वस्थम साम। ऋचा में सम्यक तिष्ट तिर संस्थम ऋचा में आरूढ़ होकर शाम ज्ञान किया जाता है संस्थम साम अप्राणन शाम अप्राणन अनुपान छोड़ छोड़िए अप्राणन अनपान अपन व्यापार नहीं करते हैं, प्राण व्यापार नहीं करते हैं, हुए व्यान निवरते अर्थ संक्षेप से कहा व्यान के द्वारा व्यान दृष्टिया उद्घित अवयंकार का उपासन है इसलिए व्यान ही वाघ उच्चारण के लिए प्राण अपन व्यापार नहीं करते है व्याहन से उच्चारण करते है अत ज्ञान इत्यादि वैसिष्ठ अत ज्ञान अन्य वीरियां कर्माणी अन्य जो कर्म है वीर्य वाले सामर्थ्य युक्त कर्म है इसे कौन है यथा अग्निर्मथनम अग्नि का मंथन अग्नि के उद्देश्य से का मंथन करके अरण्य मंथन के द्वारा अग्नि प्रकट होता है अग्नि प्रकट करते हैं तो अग्निमंथन भी इस प्रकार वीरवत कर्म है मंथन करते करते अग्नि प्रकट होने तक करना पड़ता है तो बीच में छोड़ दिया तो फिर नहीं होता है प्रकटन। अग्नि प्रकट होने का कठिनाई ऐसे मंथन करते करते गर्म होता है तो करते करते अग्नि प्रकट हो जाए और बीच में थक गया छोड़ दिया तो फिर ये यe... फिर शुरू से करना पड़ेगा जो मंथन करते करते एकदम जोर से लगा प्रकट होने तो करते रहेंगे तो अग्नि प्रकट हो जाता है ये जो अरहर वृक्ष है उसके का अग्नि प्रकट करते है हमने देखा है मंथन करके अग्नि प्रकट हो जाती है अरण्य मंथन आज है शरणम आज है मर्यादा दौड़ने के लिए प्रतियोगिता आदि में वहां दौड़ना तो वीरवत कर्म जोर कर जाते हैं प्रतियोगिता में वो व्यानी के द्वारा दृढ़ से धनुष आयामनम दृढ़ धन है मजबूत उसका आकर्षण करना गुण चढ़ाने के लिए वह सब कार्य वीरवत कर्म है व्यापार भ्या, नहीं करते के करते के द्वारा ही हैं एक हेतु अवय ओंकार की उपासना व्यान दृष्टिया करे न कव भाष्य में वागादि वागा अभ्याहनमें तो अंजनी कर्मा प्रयत्धिकवृत्नी ये भी करते हैं केवल वाघ आदि उच्चारण ये नहीं वाघ रिचा सामगान इतने मात्र नहीं इससे अन्य जो वीर कर्म है प्रयत्नाधिक से जो कर्म संपन्न निर्वृत्त होता है यथा अग्निर मंथनम अग्नि के मंथन के उद्देश्य अग्नि के उद्देश्य से मंथन आजे शरणम आजे का तो मर्यादा कोई सीमा है प्रतियोगिता में पहले पहुंचना शर्ण श्रीग तीर्थक धावनम दृढ़ से धनुष आयामनम का व्यापारे के बिना व्यान से ही करता है व्याहन निर्वर्त पूर्व संबंध व्यान से अन्यान्य अत्ता कर्मा ऐसे जो विधिवत कर्म है तहनी लोक व्याहन करोत्तर उसके साथ संबंध करना प्रयत्न अधिक निर्वृतिया कर्माणी उदाहर थी प्रयत्ति से जो कर्म संपन्न होता है उसका उदाहरण दिया गया था अग्निर्म इधि यथा कर्मा तथा अन्यान अपनी एवं प्रकार योजना जैसे ये कर्म है इस प्रकार जितने वीरवत कर्म है व्यान के द्वारा ही लोग करते हैं ज्ञान से कर्म हेतुत्व परितम वीरवत कर्म का हेतु है तो ऐसा निश्चय हुआ फलितशि व्यान प्राणिवृत्ति देना प्राणिवृत्ति से ज्ञान विशिष्ट इसलिए व्यान दृष्टिया ओंकार की उपासना वैशिष्ट्य वैशिष्ये की सी चेतरा ज्ञान में वैशिष्ट्य वैशिष क्या होगा विशिष्ट वैशिष्य फल उपस विशिष्ट में विशिष्ट से उपासन ज्याय विशिष्ट है व्यान उसका उपासनाश्यतर फलवत्सना उपासन राजा का उपासना जैसे फलवत का उपासन फलवत ही उपासन करते है वैशिष्ट फल है एक तेतोर एक तस्माद उद्गी उपासित इसलिए ब्यान ही उद्गी उपासना करे उदगी उपासना ब्यान दृष्टि न अन्य वृत्तर प्राणी के अन्य वृत्ति दृष्टि से नहीं ब्या दृष्टि उपासना करे भी कर्म वीरवत्तरत्म फलम कर्म ही वीरवत्तर होगा कर्म संबंधी उपासन है उपासना कर्म से कर्म वीरवत्तर होता है टीका में फलवत्तम उपास फलम स्पष्ट ये फलवत् है विशिष्ट से उपासन फल्याय फलवत् फलवत्ता जो कहा है उपासना का फल स्पष्ट करते है कर्म वीरवत्तरत्व फल कर्मण वीरवत्तरत्व बीरवत्तर होता है समर्थ होता है फल देने के लिए ब्यादृष्ट उद्गी उपासन अंगा से अंगावब्धता है क्यूँकी यहाँ जो उपासन है अंग संबद्ध उपासना ही उदग्र का उपासन कर्मांग संबद्ध ब्यान दृष्टिया उपासना करने से कर्म वीरवत्तर होता है उदगीत का उपासना अभी चल रहा है प्रसंग ना। है ना उदगीता अक्षर उपासन प्रस्तौती उद्गी के शब्द में जो अक्षर है ये अक्षर संबंधी उपासना का आरंभ करते कल उदगत अक्षराणी उपासित उदीत के अक्षर की उपासना करें उदगी इति एव उत उद्गी में उत हो गया प्राण प्राण उत क्यों उत्तिषतिस्म प्राण से ही उत्तिष्ठति रहता है उठते हैं खड़े होते हैं गी शब्द वाग, वाग का कहते हैं अन्नम थी थे थ हे अन्नम अन्न ही इधम सर्व स्थित अन्न स्थित है स्थित थम हो गया अन्न उदी प्राण हो गया उथ वाक हो गया गी। अन्न हो गया थम एक एक अक्षर की उपासना अथ अधिक उद्गीत अक्षर कहन से उद्गीत है शाम का अवय भक्तिभाग उसके अक्षर ऐसे शंका होगी भक्ति अक्षराणी माँ भुवन इतना उद्गीम के अवयव के अक्षर नहीं लेना उठ शब्द के अक्षर उद्गीत है उदगित उदगित नाम अक्षराणीर्थ इत यहाँ विराम चाहिए पहले विराम स्वल्प विराम चाहिए उदगित उर्थ है उदगित नाम अक्षराणी इतर्थ उदित नाम के अक्षर ठीक है विशेषण तो आप उद्गी विशेषण किया क्यों दिया उद्गित अक्षराणी कहने के बाद भक्ति अवय साम के अवयव जो है उसके अक्षर नहीं लेना उदगित अक्षराणी उपासित होते भक्ति अक्षराणी उपास्या प्राप्त साम के अवय भक्ति भाग उद्गित के अक्षर उपास्य इसे प्राप्त होता है तानी माँ वो उपास्य नहीं है उनको नहीं रहना, मन्यते लेना श्रुति मानती है इसे कहती है जो विशेषण कहा, उदगी अक्षर कहने के बाद फिर उद्गी क्यों कहा विशेषण दिया तो उद्गी शब्द के अक्षर उदगित नाम अक्षराणी उदगीत जो नाम उसके अवयव अक्षर को ले नाम सन अशंक्य उगीथ जो नाम उसके अवयव जो अक्षर उदीथोपासन करो ओंकार उपासने तदुपासनमें अक्षर उपासने, नाम, उपासने उपासने तो नाम के उपासने अक्षर उपासन है नाम है तदूपासन कथम तो नाम अक्षर के उपासन कैसे होगा अक्षर उपासना करेंगे तो नाम का उपासन होगा किंतु अक्षर उपासन कैसे है इत्याशं के विभजते ऐसा नाम के अक्षर उपासना कैसे करना तो इसलिए कहा नाम अक्षर उपासना भी नाम वासन कृतम भवेत अमुक मिश्रा नाम ठीक थी। है नामक्षर उपासनम उदगित उपासन से क्या उद्घित नाम के अक्षर का उपासन करेंगे तो उद्गित उपासन का क्या होगा उससे कोई तो उद्घित का उपासन नहीं होगा ऐसे शाह उत्तर दिया नामाक्षर उपासन नाम बतेव उपासन के सम्भवित नाम के अक्षर उपासन करने पर नाम वाले नाम का ही उपासन हो जाता है अमुक मिश्रा अमुक मिश्रा किसी व्यक्ति के नाम लिया तो नामी का उपासन होता है इसलिए नाम अक्षर उपासन करेंगे तो नामी का उपासन ओंकार का उपासन हो जाएगा यथा लोके कृष्ण मिश्रा आदि वाचक शब्द प्रयोगी कृष्ण मिश्रा आदि वाचक शब्द प्रयोग करने पर वाच पुरुष विशेष उपासना इसे गम्य जाना जाता है तथा तो यहाँ पे यहाँ भी नाम के अवय अक्षर उपासन करेंगे तो नाम ही का उपासन होगा तो नाम के अक्षर उपासन करने से नाम वर्थ नाम नामी का उपासन होने पर भी वो तो कैसे अक्षर उपासन करना है तद उपासन में कथम इतिहास कहते प्राण एव उत ऊत अक्षर है प्राण दृष्टि उदगीता में जो अक्षर है उद गीत ऊत अक्षर में प्राण दृष्टि करे की चिंता उद साध्य प्रश्न पूर्वक ऊत और प्राण दोनों में साधा है प्रश्न करके उत्तर देते कथम प्राणस उत्तम इत्याणत उत कैसे होगा उसका उत्तर है प्राणे न ही उठती सर्व प्राणस्य अवसादर्शन अत अस्त उद प्राण से सादश्य प्राण से ही उठते हैं अपराण से प्राण रहित तो हो गया तो अवसाद चित्र तो हो जाता है अंग खा नहीं हो सकता है अब तो अस्थि उदह प्राणस्य साध उदह प्राण का साध्य सामान्य है गिर इतम अक्षर है वाघ दृष्टि करते हुए ऊत अक्षर में प्राण दृष्टि उद्गीता में गी अक्षर है उसकी उपा, उपासना है वाग दिश्ट्या। वाग दृष्टि दृष्टि ृष्टि कर्तव्या टीका में वाचो थी। वाग और गिर गि गी। गिर ष्ट सादृश्य देखाते वाचो हि गि आचेक्षते शिष्ट लोको वाको गी शब्द से कहते हैं उदी उद्गीर अक्षरे उदीर अक्षर प्राणवागदृष्टिव अक्षर में प्राणदृष्टि गी मेंृष्टि वाग दृष्टि वाग जैसे कही गई अक्षरे अन्न दृष्टि कार्य इत्या उदीथ में थ अक्षर में अन्न दृष्टि करनी चाहिए तथा अन्नम थम अन्न में दोन का थम अन्न ही इदित सब कुछ अन्न में स्थित आश्रित है अत अस्त अन्न से सादश्य अन्न और अक्षर में साध्य है यह उदी थी अक्षर की उपासना अन्न पहले प्राण वाघि से प्राणव उत इत्यादि सादृश्य श्रुत्यव प्राण ही उत वाक अन्न थम ऐसे कहा गया श्रुत्य सादृश्य कहा गया देउरव इत्यादि तो नोक्त देउरव आगे दऊरव ऊत अंतरिषम गिह पृथिवी थम ऐसे मंत्र है यहां सादृश्य ऐसा नहीं कहा जैसे प्राणव ऊत क्यों ये प्राणेन प्राणीन हेतु दिया है यहाँ ऐसे नहीं कहा तथा तो तथा साधाव कथम दृष्टिकरण तो यहाँ साध्य नहीं होगा तो ये सब कैसे दौरेव अक्षर में देव दृष्टि अंतरिक्ष में नहीं ऊत अक्षर में देव दृष्टि और गि शब्द में अंतरिक्ष दृष्टि अथ शब्द में पृथ्वी दृष्टि ये कैसे करना है इतिहाशंका सामान्यानि से अनुरूपेण ुताेण शेषेस्वी दयाक्षण ऊत गी थीन अक्षर का सादृश्य प्राण वाघ अन्ना श्रुति में कह गये अनुरूपेण शेषेस्वी दृष्ट्या आगे देवरेव ऊत अंतरिक्षम गीह पृथ्वी आदित्य सब कहेंगे वहाँ भी इसे साधु से समझ लेना आकाश है में कहा शेषी दर्शव्या अन्य में जो आगे देवरेव ऊत इत्यादि वहाँ भी से समझ लेना देवरेव देव देवऊत क्यों है उच्चे स्थान आज ऊपर रहता है इसलिए देव हो गया उत देउ रेव ऊतु मंत्र में कहा उत अक्षर में देव स्वर्ग दृष्टि करे और गिह अक्षर में अंतरिक्ष आकाश दृष्टि करे थम अक्षर में पृथ्वी दृष्टि करे के रूपासना करे आदित्य एव ऊतुत उत अक्षर में आदित्य दृष्टि वायु गि ही अक्षर में वायु दृष्टि और अग्नि थम थर में अग्नि दृष्टि इसी प्रकार क्रम से साम वेद ऊतु ऊत अक्षर में साम वेद दृष्टि करे यजुर्वेद गी ही गीह अक्षर में यजुर्वेद दृष्टि ऋग वेद हथम थर में ऋग्वेद दृष्टि करके उपासना करें दुग्धे अस्म वाहक अश्मे वाह दुग्धे वाग इसके लिए फल देती है क्या फल दोहम यो वाचो दोहम दोह वाग का दोह सारे का का सारे वो स्वयं दो फल देते हैं देती है अन्न वो जो उपासक अन्नवाला होता है अन्नाद अन्न मत होता है ये विद्वान उदग अक्षरा अक्षर की उदगीत इनकी जो उपासना करता है वो तो स्वयं अन्न होता है और दीप्ताग्नि अन्नवा अन्नाद भी होता है ये फल कहाष्य गिरणत लोकाना लोक का निगरण कर लेता है आकाश में सौ लोग अंतरिक्षम आकाश तद अंत प्रतिष्ठा लोका आकाश के अंदर सब लोक प्रतिष्ठा है तेनाली गिर इसलिए सब का निगरण कर दिया जैसे आकाश इध मे गिरत लोकाना अग्नियादीना गिर संवर्ग विद्याम संवर्ग विद्याद में ज्ञान सूत्र संपादन संपर्क विद्या है अग्नि पृथ्वी जल अग्निशम को निगरण कर देता है वायु सामवेदी स्वर्गो लोक स्वर्गलोक साम वेद से संस्कृत मासे में आया आदित्य आदित्यवाद ऊपर ही वायुगी अग्नि आदि का निगरण कर लेता है अग्निथम यज्ञ कर्म अवस्थान अग्नि ही अज्ञा कर में अवस्थित है इसलिए थम हो गया सामवेदेद स्वर्ग संस्तुत उसको स्वग शब्द से सामवेद स्वर्ग लोक इति, स्वर्गलोक नाम वेद सम्यक स्तुत है इसलिए इसको स्वर्ग कह दिया यजुर्वेद गि क्यों यजुषा प्रत्यक्ष हविशो देना देवता नाम यजुर्मंत्र उच्चारण करके जो हवि प्रदान करते हैं वो हवि का निगरण देवता करते है ठीक है यजुषा स्वाहा स्वधा देनावत अग्न ये इंद्रा ये स्वाहा इत्यादि कहकर स्वधादि करके जो हवि प्रोढ़ा से देते हैं। देवता उनका निगरण करते हैं। इसलिए घी शब्द कहा घी में यजुर्वेद दृष्टि करे ऋग वेदृष्टि ऋषि अधूरत्व सामना चूंकि आरूढ़ा में अध्यात्म अभिलोकम अधिदव अतिवेदम च नाम अक्षर उध्यात्म उपासन हो गया प्राणवाक और अन्न दृष्टिया उद्गी अक्षरोपासना अच्छा अध्यात्मिक गया आएगा अधिलोकम लोक दृष्टि से उद्गित अक्षर उपासना देहु अंतरिक्ष पृथ्वी दृष्टि से अधिदेविका गया अभी वेद दृष्टिया देव दृष्टिया उदगितक्षर उपासन है आदित्य भूत वायु गिहित इसी दृष्टि से आएगा अधिवेदम वेद दृष्टिया उद्गित अक्षर उपासन है सामेदत यजुर्वेदी ऋग्वेद इस प्रकार अध्यात्मक अध्यात्मदृष्ट अलोकलोकदृष्ट दैवृष्ट वेद दृष्टियाम के अक्षस उपा, उपासन प्रक्रिय तत्फोक्तिम अवतारे व्याकती उपासना के फल है दुग्धे अस्मि वाघ दूहम यो बाचो दोहो ऐसे जो फल होती है इसके अवतरण करे व्याख्यान करते है भगवान भाष्यकार उद्घीताक्षर उपासना फल अध्य उदगीताक्षर उपासना का फल दुग्धे अस्म वाहक दुग्धे का से दुग्धी अश्मय साधकाय साधक के लिए फल देता देता है उपासना कौन दुग्धि का कर्ता कौन वाक, वाक ही, फल देते है कम क्या फल दोहम अस्मी वाक वाक अस्मि साधका है दुग्ध फल देते फल क्या दोहम दो दूह फल वो क्या है यो वाचो दोह जो वाक का दोह है यो वाचो दोह टीका में यो वाचो दोह इति अत्र ष्टी कर्मणी द्रष्टव्या कर्मक कर्मक कर्मक दोह दोह दोह वाचो दोह। ये वाच प्रकटयति वाग्दोह क्या है स्पष्ट करते भगवान है की वेदादि शब्द साध्यम फलम अभिप्राय तो बाग तोेदादि उसका दोह दोह है वाक दो फल देती दे तो है तो ऋग वेदादि शब्द है वाहक तथ साध्य फल ऋग वेदादि शब्द साध्य जो फल वही फल मिलता है उपासव को भिप्राय तद वाचो दोहो वो वाह का दोह हुआ तो में वाघ दोगी वाक ही ये फल देती है आत्मान में वह दोग्धी अपने आप को ही फल रूप से देती टीका में तो साध्यम फलम तो वाघ साध्य ऋग वेदादि साध्य फल क्या है स्वाधीन उच्चारण क्या ऋग वेद आदि का फल हो गया ऋग वेदादि का उच्चारण सामर्थ्य स्वाधीन वेद अध्ययन करते समय गुरु उच्चारण पूर्वक उच्चारण करना अनुचारण करके अध्ययन करना होता है हो तो अभ्यास करने पर स्वाधीन उच्चारण सामर्थ्य आता है तद तो अनायास न इस उपासक को ये फल है अनायास से उच्चारण सामर्थ्य संस्कृत में उच्चारण करना एक बड़ा बहुत सामर्थ्य प्रयत्न करके करना होता है शुद्ध उच्चारण करना आवश्यक है इसे उपासन का ये फल कहा अनायासन ये साधन उच्चारण सामर्थ्य आता है तद तो यती प्रकृत फल परामर्श तद तो वाच दोह तद तो योद्या फल वा कदोह साधन उच्चारण सामर्थ्य षष्टी पूर्ववत वाचो दोहे वा कर्मक दो दोह पम च दोह तम तम का तो दो हम दो स्वयम दुग्धी स्वयं वाघ देती आत्माने वो दुग्धी अपने आप को ही फल रूप से देती है वाच एव दो कर्म तम कर्तृत्व से दोह में बाघ कर्म है और कर्ता भी आत्मा अपने आप को ही फल रूप से देती है या दुग्धी साग एव सा आत्माने वम दुग्धी की योजना जो दोहन दोपुर फल देने वाले वैग ही क्या फल देती आत्मा नव तम अपने आपको फल रूप से देते अर्थ अच्छा उच्चारण करता है यही साधन उच्चारण सामर्थ्य यथोत्ता प्राणवाघ अन्नादेन उक्ता भाष्य में कि अन्नवान अन्नवान का प्रभुताभूत अन्न यन्न प्रभुता अदिकनवाला होता है और अन्नाद अन्ना चनाद का अधिक अन्न खाने वाले दीप्ता दीप्त अग्नि जैसे प्रज्वलित अग्नि जो खाता है यहणा उदीताक्षरा विद्वान सन उपास उदीत ये जो उद्गी के अक्षर का है उदगीत ऐसे गुण वाले अध्यात्म अधिलोक अधिदेव देव दृष्टि वेद दृष्टि से उपासन करें उद्गित अक्षरणी विद्वान सन उपास्य जानता हुआ उपासन करता है उसका ही फल है प्राण वाघ अन्नादि रूप प्राण वाघ अन्न का, का अध्यात्म और देव अंतरिक्ष पृथ्वी रूप से कहा लोक इस प्रकार जो कहे गए अक्षर उनको जान करके जो उपासन करता है यथोत्थ तो गुणानी उद्गित उत्थान गिरण स्थिति आदि उते उत हे उत्थान गी, अरुण अन्न थ हे स्थिति ये सब धर्मयुक्त अक्षर की उपासना करता है उद्गित अक्षराणी उतम विशेषण अनुवाद न स्ुटी उदगित अक्षर का उपासना है उदगित विशेषण अनुवाद करके स्पष्ट करते उदी थी उत गी थीत एवं रूप से नामनु अक्षराणी ठावत उदीत ऐसा जो नाम है उसके अवय अक्षर का है उपासना है वाघादी समृद्धि फलक इसे कहा वागादि समृद्धि फल है उपासना कथन करके फल समृद्धि भवति प्रकार प्रकारम ज्ञानम सर्व काम्य काम्योपासन शेष भूतम प्रासिकास फल की समृद्धि जिस प्रकार होती है उसी प्रकार ज्ञान उपासना सर्व काम्य उपासना से शेष जितने काम्य उपासन है, है फल इच्छा से उपासन है सौ कांग से सबूत प्रासंगिक प्रसंग से विधान करते इतिहास अथ खलो आशी समृद्धि ही, आशीष समृद्धि आशीष समृद्धि ष्टी आशी समास काम की समृद्धि होती कैसे उपसरणानी तो उपासित उपसन ध्येन इसे उपासन करें यम सामे जिसम के द्वारा स्तुति करेगा उसी साम का चिंतन कासे चिंतन करेंथ खल इधी आशीष समृद्धि आशीष समृद्धि आशीष काम से समृद्धि यथा भवे <coughs> काम जैसे हो तदुच्यतेम शरघादी फलकोपासन के फलक पश्चात फलक अभी काम फल उपासना उपासना नाम उपासना से वक्ष्यमासान उपासनाशे सदनाथ प्रसिद्ध है आगे जो उपासना भी कहेंगे सर्व काम्य उपासना से काम्योपासनाशेष्योतनाथम जितने काम्य उपासना है सवकाम रूप है फल प्राप्ति के लिए प्रासिकर्शयती इधानी अथ खुद इधानी आशी आशीष समृद्धि आशीष सहकाश काम कामस्य, काम शब्द फल विषय फल की समृद्धि जैसे होगी तदुच्यते तब्द प्रकार ज्ञान परामर्शी किस प्रकार समुद्धि होती है उसको ज्ञान जानने के लिए कहते हैं विधियते विधान करते हैं में उपसरणी तो। है। का उपसर्तव्य उपगंतव्य प्राप्त करना योग्य है ध्यान प्रकार प्रश्न पूर्वक विषय देती कैसे ध्यान करें कथम तो। उसे तो। आगे क्रम से बताते हैं इति शब्द इति उपासित इति इस प्रकार उपासन करें तो। कैसा है एवं एवं शब्द उदाह शूम स्पष्ट करतेथा येन साम विशेषण स्तन स्तुति आगे स्तुति करेगा साम विशेष द्वारा कैसे भवदेदिंत उसी शाम का ही चिंतन करें उत्पदावे तक उसके पास जाए चिंतन करें उत्पत्ति आदि भी उत्पत्ति छंदो देवता आदि का देवता आदि के साथ उसका चिंतन करें ठीक है नही उत्पत्ति आदि भी इत्यादि आदि शब्द है न छो देवतादि छो देवता आदि का चिंतन करें नव मंत्र यश्याम ऋषि यान देवताम देवता में अभीष्टो जिस देवता में सामगान करेगा उस ऋचा का भी चिंतन करे आश्रय जिस ऋषि है उस ऋषि का भी चिंतन करे देवत जिस देवता की स्तुति करेगा देवता को भी चिंतन करे ठीक है श्याम ऋचि तम जिस ऋषा में आरूढ़ान किया जाता है तांच ऋचम उपधावेत उसे ऋचा का भी चिंतन करें ऋचा का चिंतन कैसे करना देवता छंदो आदि के द्वारा यद आर्ष्यम साम तम्र ऋषि जो शाम मंत्र आर्ष्य ऋषि आर्ष्य ऋषि मंत्र दसा ऋषि और शाम के दस जो ऋषि है उसी ऋषि का भी चिंतन करें देवता अभिष्ठन जिस देवता की स्तुति करेगा मसाम के द्वारा ताम देवताम उपधावे उसी देवता का भी चिंतन ठीक है में देवता दे इत्यादि पद आश आदि ग्रह आश्रय छंद आदि करें चिंतन करे न छात्र छंद उपधावे जिस गायत्री आदि छंद के द्वारा स्तुति करेगा उसी छंद का भी चिंतन करे यह न स्तोमे नोष मानस्यात्म स्तोम धावे के मंत्र समूह फ्रीवृत पंचदश सप्तश एक से सोम आगे में स्तोम उस स्तोम का भी चिंतन करे भाष्य में यह न छंदा गायत्री आधीना अनुसार जिस छंद के द्वारा तो स्तुति करेगा तथा तो छंद को भी चिंतन करे उपधा तो भी चिंता स्तोमे न स्त्य मन सीका में गायत्री आदि इत्यादि पदम उमिग अनुष्टु बृहत्यादि संग्रह ये छंद है उष्णिग छंद अनुष्टु बृहत्यादि छन्द है जिस छंद से स्तुति करने वाला उस छन्द का भी चिंतन करेगा त्रिवृत पंचदश सप्तश एक इत्यादि प्रसिद्ध है में, में स्तोम कुछ स्त्रोत्र तो तो समूह है ण तो, जो स्तोष्य मण दिया है पद प्रयोग है से क्या है प्रत्येक क्या आत्मनिपद प्रयोग प्रतिपन्न पद प्रयोग से जो अर्थ ज्ञान होता है कहते हैं स्तोम से कर्त गिवाद आत्मनिपद स्तोष्य मणी स्तोष्य मान जो दिया है स्तो्य होता है ये लीट लकार को तउ तो सत्ट वह लीट लकार में सत आदेश होता है सतकार तो शत्रु और सानच लीट लक में पठिस पठिस का सत आदेश होगा तो पठिसन बनेगा पठीक्षण आगे पढ़ने वाला ये स्तोश्यति स्तुति करेगा वह सत आदेश करेंगे जैसे वर्तमान में गच्याती, गच्छन गच्छति होता है गच्छन होता है शत्रु प्रत्यय करेंगे तो यहाँ लीट लकार के स्थान पर भी सप्तान आदेश होता है तो स्तोष्य के स्थान पर सप्तः आदेश होगा तो स्तोष्यन स्तुति करता होगा स्तोष्यन स्तोष्यंत स्तोष्यंत ऐसा रूप बनेगा और जो सानच प्रत्यय करेंगे स्तोष्य मान सप्त और सानच दो होते हैं और पद हो तो होगा आत्मनिपद में सानच होगा तंगा नाम आत्मा की आत्मनिपद संज्ञा है तो यहाँ पहला आया पहले आया था याम आम देवताम अभिष्ठ ये न छसा स्तुष्य अनुसात उस नया था परसमी पद यहाँ ये नोम स्तूष्य मान सात यहाँ आत्मन पदे सान प्रत्ये क्या सानज प्रत्ये होने के बादशील से अभी होता है स्तूष्यमाण आने मुख मुका होकर स्तूष्य बनता है तो स्वश्य माने है लीट के स्थान पर स्थान से आदेश होकर के लीट लगाने का जोर वही अर्थ है वो तिंगंत तो होता है माने सुवंत है वही अर्थ है जो स्तुति करेगा स्तुति करने वाला कर्तरी होता है जो स्तुति करने वाला तो स्तोष्य माने जो आत्मानुपद प्रयोग किया है आत्मानुपद प्रयोग करने से स्तोमां फलम कर्त कर्तगामी हनुष्य अपने कोई फल मिलेगा तो मन फल कर्तृगामी हनुष्य आत्मनिपदी फल तत्मपद प्रवीजते कर्तगामी फल होता है आत्मनिपद होता है प्रकृत चोष्ठ आत्मनिपद आत्मनपद कर्तृगामी गम्य कर्तगामी जो करेगा अन्यथा था पूर्वोत्तर गरीब परस में पद प्रयोग प्रसंगात नहीं तो जैसे पहला आया था आगे भी आएगा परसमय पद है पूर्व में भी परस्म पद था तो ये भी परस्म पद करना था किंतु आत्म क्या है सरिता कर्त अभिप्राय क्रियाफल जो सरिता और यहा धातु है उनसे पद होता है कर्त अभिप्राय क्रिया है कर्म का फल पद, आत्मगामी आत्म हो तो पद प्रयोग होता है स्तोच मान आत्मनिपद प्रयोग करने से जो करता उसको फल मिलेगा स्तुति करने वाले उदगता को दिश अभिस्तो ताम दिशम उपधावित जिस दिशा की स्तुति करने वाला है तो दिशा का भी चिंता करे अधिष्ठा के साथ अधिष्टात्र देवता आदि है उनके साथ हैप्य दि। दिशा को व्याप्त होकर स्तुति करेगा स्तोषन देवता विशेषम जिसे देवता की स्तुति करेगा उसी का ही चिंता न करे अधिष्ठाती शब्द इंद्रादेव इंदिरादेव गृहते आदिपदम तिग अवस्थित असाधारण धर्म संग्रहिष्ठात्रि अधिष्ठा देवता और तत्दिश जो असाधारण धर्म उनको भी चिंतन करे आत्मा अंत उपसृत भीतर कामं ध्यान अप्रमत अभ्यास हो यदस्मी स काम समुद्येत यम या स्तुति याम स्तुबित अन्तत आत्मापस्य स्तुबित तो। स्वयं तो तो तो तो करेगा अपना स्वरूप अपना नाम नामगोत्र आदि लेकर के चिंतन करे कामं ध्यान जो फल की इच्छा करता ध्यान करता हुआ अप्रमत प्रमादरहित होकर स्वर उष्म्यंजन आदि उच्चारण ठीक ठीक करे उच्चारण प्रमाद कण से मिथ्या प्रवृत्तन प्रवित जो वाणी रूप वज्र हो जाती है मंत्र स्वरत वर्ण तो हीन मंत्र यु तो स्वरत मंत्र स्वरत स्वर वर्ण आदिहीन हो जाएगा गलत अशुद्ध उच्चारण किया जाएगा जो मंत्र का जो अर्थ हो अर्थ को नहीं कहता है मंत्र वो भाग रूप वज्र होता है सभाग वज्र यजमान में नती यथेन्द्र शत्रु तर तो अपराधात वज्र रूप होकर कष्ट देता है इसलिए अप्रमत्व होकर उच्चारण करे, करे। प्रमाद तो रह सर बनने में हृष्ण दीर्घ उदात अनुदात सल बन प्रमाद करने से तालव्य मूर्ध स सच्चारण स्पष्ट नहीं होगा ये और व्यंजन आदि में जैसे बनना रामाथ अंत में तकार तो है कह तो करके थोड़े पावन छोड़ेंगे तो स्पष्ट होता है कोई नहीं करते तो अंत में ट तो है त तो है पे है पता नहीं चलता है व्यंजन वर्ण का युक्ता क्षर्य में प्रत्येक वर्ण का उच्चारण हो इसे अप्रमत्व तो हो अभ्यास हो या दसमी से काम समृद्धि है अभ्यास शीघ्र ही जो काम फल उसकी समृद्धि हो जाती है यत्म स्तुभित तो यह काम यश काम जैसे कामना करता हुआ करता है यत कामस्तु यम स्तूबित दोबार का इस खंड समाप्ति के लिए आत्मा उद्गाता स्वरूपम् अपना स्वरूप गोत्र नाम अपना नाम गोत्र लेकर के ठीक में आत्मा स्वरूपम गोत्रादि भी अपसृप्य उदगात सुविधा उसका भी चिंतन करे नाम आदि शब्द न वर्ण आश्रमा ग्रहण नाम गुत्र वर्ण आश्रमा पूरा ले करके चिंतन करे अंत इतना क्रम सामाधि चिंतन करते हुए स्वच्छ आत्मा अंत में अपना भी चिंतन करें स्तुति करे, करे। काम ध्यान काम ध्यान अप्रमत फल की इच्छा ध्यान करते है अप्रमत स्वर उष्म्यंजनादिभ्य प्रमादन स्वर उच्चारण उष्मण व्यंजनादी वर्ण प्रमा ततो अभ्यास क्षिप्रमे अभ्यास अत्र अस्मि एवं विदेश काम समुद्धियत इसके लिए जो काम है वो समृद्धि को प्राप्त करता है कामों काम से बहुबरी सोय यम संस्तुभित जैसे कामना वाला प्रस्तुति करता है ऐसे फल प्राप्त होता है दो बार आया उपासन समाप्ति के लिए टीका में पूर्वोक्ता सर्वान् उक्तन क्रमेण ध्यान जो सामाधि पूर्व में कहा गया सर्वन उत्त क्रम से ध्यान करके शाम छंद ऋचा आदि सब चिंतन करे इसका अवसान अंत में स्वात्मा संचित्य अपना नाम गोत्रादि लेकर भी चिंतन करते हुए अपेक्षित फलम अनुसंधान जो अपेक्षित फल है उसका चिंतन करता हुआ स्वरादिभ्य प्रमाद अक्रवन स्वरवर्णादि उच्चारण करते समय प्रमाद नहीं करते हुए उद्घाता स्तुभित तो करें योजना यत्र अयम उद्गाता यत्र ये अय उदगाता यथोत्तरित स्तुता भवति जिस कर्म में यह उद्गाता इस स्तुति करता है स्तोता होता है तथा तो क्षिप्रमेव तो क्षिप्र का शीघ्र ही अस्म स स काम समृद्धि गचेत वो काम फल उसको प्राप्त बुद्धि को प्राप्त करता है प्राप्त हो जाता है शीघ्र यम संस य स्तुभित जैसी इच्छा करता कामना होता हुआ करेट इति शब्द प्रासिक उपासन समाप्ति अर्थ तो, उद्यु उपासन प्रकरण है प्रसंग तो काम समृद्धि के लिए उपासन कहा गया जितने काम में उपासन है सब के अंग रूप से ये उपासन कहा गया प्रासिक उपासन समाप्ति के लिए इति शब्द यथ काम इति जो दिया है उपासन समाप्ति के लिए और यथ काम स्तुभित के लिए ये मध्य में प्रासंगिक उपासना आया प्रकरण चल रहा है उपासना अक्षर उपासना का उसके बाद वो प्रासंगिक उपासना कह करके अभी वही उद्गी उपासन है शाम के अवय उदगी उदगित के अवय ओंकार को उद्गित शब्द से कहते हैं उसका उपासना है उसका भी आगे भी है ये प्रसंग में आया गया आशी समृद्धि काम से सम्द्धी, काम समृद्धिप रूप क ये उपासना मध्य में उद्गी अक्षर उपासन अच्छा कहा गया ओम आप्यायम ओ आमांगा प्राण से क्षुश्रोत्र बलिंद्रिया सर्वाणी ब्रह्म ब्रह्म निराकुआ ब्रह्म निराकर निराकरण निराकर तदात्मन ते य उपन धरनासंत शांति शांति शातिशाशा